जो जो नाम से पुकारते हैं और आपने बहुत बार इनको जो है फिल्मों में देखा होगा कई ऐसे एक्शन रोल में उनको देखा होगा और उनकी आवाज़ से भी रूबरू हुए होंगे तो आज फिर से एक बार रेडियो के माध्यम से रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट के माध्यम से आप उनकी आवाज़ से रूबरू होंगे तो आप सभी की तरफ से जीतू वर्मा जी का उफ जो, जो को बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन स्वता मेरा प्रणाम और सब भाइयों और बहनों और दीदी और दादियों को मेरा प्रणाम ये बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे आप लोग से जुड़ने का क्योंकि ज़्यादा करके मुझे फिल्मों में आप लोगों ने विलन के तौर पे देखा है और अचानक लोग देख रहे हैं विलन ओम शांति में तो ऐसा कुछ नहीं है हर हर फिल्म में जैसे रामायण में रावण की ज़रूरत है क्योंकि रामायण कंप्लीट नहीं होता अगर रावण नहीं होता तो उसी तरह हर फिल्म में एक विलेन की ज़रूरत है और मेरा श्रोताओं से यही कहना है कि विलेन हर हर इंसान के दिल में एक विलेन है और जिस दिन हर इंसान स्वयं राम बनकर उस रावण को उस विलेन को अंदर वध कर दिया उस दिन उसकी लाइफ में शांति शांति रहेगी मतलब पिक्चर का हैप्पी एंडिंग मेरे हिसाब से जब विलेन का वध होता है तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जीतू वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक बहुत ही सुंदर जो बात है वो हर व्यक्ति समझ पाता है इस चीज़ को क्योंकि हम हमारे अंदर जो मन की बात है या मन को अगर हम शुरू कर देते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं मन को ही शुद्ध करने के लिए ब्रह्मा कुमारी का पूरा जो सेशन है पूरा जो राजयोग का जो प्रोसेस है वो उसी मन के अंदर के विलन को ख़त्म करके उसमें राम का जन्म हो राम का वास हो इसी के लिए पूरा काम किया जा रहा है और वो बहुत ही सुंदर रीति से आपने बताया है तो आइए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हमारे श्रोताओं को आपकी वॉइस सुनकर और आपकी बातें सुनकर फिल्म में जो देखते हैं और वर्तमान में जो आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहा है उन्हें कहीं ना कहीं एक इंसानियत का जो संदेश है वो आपके द्वारा मिल रहा है तो लोग आपके जो पिक्चर वाला फ्रेम है उससे हट एक इंसान के रूप में आपको देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये 80 साल का जो प्रोग्राम हो रहा है 80 साल पूरा कर रहा है तो आपको यहाँ पर आके दो दिन हुए हैं तो आपको कैसा लग रहा है आ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लगा कि मैं सत्युग में आ गया हूँ जब आ, राम जी का टाइम तो ऐसा लगे कि सब वाइट कपड़े में साफ़ सुथरा एकदम शांति वातावरण और मैं स्पेशली राधा बहन को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया तीन साल पहले काश में जब पैदा हुआ था जब मेरे माँ बाप के साथ ही आता तो आज पता नहीं मुझे, मुझे और मैं क्या क्या करता लेकिन मेरा पूरा संयोग है आश्रम के लिए और मेरी बेटी मेरे वाइफ मेरे बेटे सब फॉलो करे तीन साल से हम फॉलो कर रहे हैं जीतू वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको जो ये गैप हो गया है उसके लिए आपको थोड़ा सा फीलिंग है लेकिन फिर भी उस गैप को आप पूरा करेंगे अब जो बात समझ में आ गई उसको तो करना ही हमें तो आइए आगे बढ़ते हुए राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उन सभी के लिए आप अपना जो आ, प्रोफेशनल परिचय है वो ज़रूर बताएँ ताकि लोग समझ पाए कि हाँ हमने उनको सुना है काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि जीतू वर्मा जो जो एक विलन के तौर पे लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रोफेशनल हार्स राइडर हूँ मैंने जितने भी हीरो हैं सलमान खान अक्षय कुमार ऋतिक रोशन रविना टंडन हैं अभी कंगना रनावत विद्या बालन आलिया भट्ट सबको को हॉर्स राइडिंग मैंने ट्रेन किया हूँ और मतलब विलन का काम तो करता हूँ लेकिन बाहर में हीरो हिरोइनों को ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे और हॉर्स राइडिंग ये मेरा बचपन से मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड ही फिल्मी रहा है काफ़ी लोग सोच रहे थे सर आप कैसे अचानक तो ये पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था जो मैं एक फिल्मी फैमिली में पैदा हुआ हूं और ये मेरे पिताजी और माता माता का आशीर्वाद है जिससे मैं आज यहां बैठा हूं आपके बीच उनका आशीर्वाद लेके मैंने हमेशा काम शुरू किया और घोड़ों के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं था लेकिन अभी आजकल मैं बताने लगा हूँ क्योंकि आजकल घोड़ों की फिल्म और अभी रामायण महाभारत ये फिर से चालू हो रही है और अभी पेशवा बाजीराव जो सोनी टीवी पे आ रहा है उनके जितने भी एक्टर्स हैं बच्चे उनको हॉर्स राइडिंग मैंने सीखा है और घोड़ों भी मेरे मेरे ख़ुद का फार्म हाउस है फिल्म सिटी रोड पर और घोड़ों के साथ ही मेरा करियर चालू हुआ और सबसे पहले मैं हॉर्स राइडिंग सलमान खान को सिखाता था तो एक फिल्म थी सोहेल खान डायरेक्टर था तो एक ठाकुर जय सिंह का रोल था उसमें एक डाकू का तो बोला राजस्थान में शूट करना है तो मैं जब राइडिंग सिखाता तो मैं एक्सरसाइज बॉडी बॉडी बहुत अच्छी थी उस टाइम मेरी तो सलमान खान और सोहेल खान मिले मुझे अरे वाई डोंट यू डू दैट रोल अरे मेरे लाला एक्टिंग कर रहा नहीं नहीं बोला हाँ एक्टिंग का टेंशन मतलब आप खाली डायलॉग याद कर लेना तो मेरा ठीक है तो घोड़ों के कारण मुझे फिर मैं एक्टिंग में आ गया तो फिर चलता रहा सिलसिला चलता रहा 50, 60, 70 फिल्म हो गई फिर घोड़ों के कारण मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म किया जो आज तक श्वता को पता नहीं है मैंने हॉलीवुड की फिल्म किया द फॉल एज एरो जिसमें भी इंडियन किंग बनाऊँ वो भी मेरी पहली शूट राजस्थान से शुरू हुई थी तो राजस्थान का बहुत आशीर्वाद और पूरे गुजरात राजस्थान मतलब पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ आर्टिस्टों के साथ और बस ऐसा प्यार बनाए रखें हमारे पे और हमारे फिल्में देखते रहे जीतू वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका करियर जो है किस तरह से शुरू हुआ और बाय लक एंड बाय चांस आप इस फिल्मी इंडस्ट्री में एंट्री किया और आज एक मुकाम पर हैं और जहां पर आप हमेशा फिल्मों के अंदर अपनी विशेष एक्शन के लिए जाने जाते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता चल रहा है राजस्थान और गुजरात के हमारे जो श्रोता है सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक आ, लोगों का एक भावना रहता है कि फिल्मी दुनिया माना ऐशोराम की दुनिया उसमें कोई ऐसा गम नहीं होता या दुख नहीं होता क्या ये सच है नहीं नहीं एक्चुअली बहुत जन क्या दूर के बोलते ना पहाड़ सुहाने लगते तो मेरा ये राइट हाथ टूटा हुआ है मेरा घुटना टूटा हुआ है मेरा बैग गया हुआ क्योंकि हमें एक्शन करना पड़ता है, हमें रियल करना पड़ता है जब एक्शन जब होता है उसमें और उस समय केबल नहीं था अब क्या अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ एक्शन में आ, हीरो हीरोइन लोग आप खुद एक्शन कर सकते क्योंकि अभी केबल वर्क चलो कि केबल इरेज करने के लिए पहला बहुत महंगा था तो हम लोग क्या ज़मीन पर गिरते थे फिर गद्दे पर गिरते थे बॉक्सिस पर गिरते थे ऊपर से तो हम लोग ने रियल स्टंड किया उस समय तो अभी जो न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है कि उनको अभी टेक्नोलॉजी के साथ उनको काफ़ी फ़ायदा फायदा हुआ है और हम हमारा ऐसा कोई कोई भी काम इजी नहीं है आप अगर सीरियस करो ना तो हर काम आसान है मेरा श्रोता से ये कहना है कि आप जो भी काम करोगे लगन और मेहनत से करिए जीतू वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो श्रोता इस वक्त वो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें सच्ची हकीकत जो है वो पता चल गया होगा क्योंकि फिल्में दुनिया को हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही आराम से सुख चैन से रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है उसके लिए आपको जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है और जो लोगों ने पहले मेहनत किया स्टंट जो रोल किया उन्होंने औरिजिनली तो उन सभी को जैसे कि अभी जीतू वर्मा साहब ने बताया कि बहुत सारी उनके जो है अड्डियाँ टूटी हुई है और उनको फिर भी वो मैनेज करके चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको मैनेज करना पड़ता होगा कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है तो हर व्यक्ति को जब भी हमें आगे बढ़ना है एक नाम कमाना है अच्छा एक एक्शन एक अपना दिखाना है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत है तो वो मेहनत करते रहना पड़ता है और कंटिन्यू है ये रुकता नहीं है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी आ, उस मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं इसीलिए आप भी मेहनत करें आगे बढ़ें और जाते जाते मैं कहूँगा कि जीतू वर्मा साहब आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से भी पूरे भारत और विदेश में भी सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उन सभी के लिए एक मैसेज बस मेरा यही मैसेज है मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ कि अपने अंदर का जो विलन है स्वयं राम बनकर उसका अगर वध करोगे जिस तरह रावण का वध राम ने किया था तो मेरा ये है कि जिस दिन आपने वो विलेन को ख़त्म कर दिया दिल में आपकी लाइफ में शांति शांति ओम शांति और एक गीत जो आपको बहुत प्रेरणा देता हो ऐसा कोई गीत हो क्योंकि फिल्म दुनिया से गीतों से आप जुड़े हुए हैं तो एक हाथ गीत एक लाइन जरूर गीतों का तो ऐसा है कि काफ़ी गीत पसंद है मुझे और मैं राधा बहन के गीत से एक आ, आ, मतलब प्रेरणा मिली थी मैं उसका एक लाइन सुनाऊँगा आना है तो आरा हमें कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो आ आना है तो आरा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधे नहीं, तो नहीं, नहीं है आना है तो आ रहा हम कुछ पेड़ नहीं है भगवान के घर देर है अंधे नहीं है आना है तो जब झ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे जब तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे भगवान कई न पे सब छोड़ते बंदे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 आना है तो आ हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है हम नहीं है आना है तो आ...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 आना है तो आ रहा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर धेर है हम नहीं है आना है तो आ आमस्कार श्रोता आप सभी को बहुत ही अच्छा फील करा है जीतू वर्मा साहब ने बहुत ही अच्छा गीत भी आपको सुनाया और उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपने सुना है तो मैं चाहूँगा कि जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो और शुरुआत और आखिरी में जो मैसेज उन्होंने कोट किया सेम मैसेज उन्होंने कोट किया और वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें अच्छाई पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और हम सभी जानते हैं हमारे मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं बहुत सारे समस्याएँ हमारे मन से शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम काम करना शुरू कर देंगे तो सचमुच जिस तरह से जीतू वर्मा साहब ने बताया उसी तरह हम राम बनेंगे तो संसार में एक सत्युग जिसकी कल्पना हम सभी करते हैं और हमारे मनोभाव में रहता है तो वो कल्पना साकार करने में हम सभी लोगों का मेहनत चाहिए सिर्फ ब्रह्म कुमारी संस्था में जो लोग जुड़े हैं वो लोग ही नहीं लेकिन पूरे विश्व के लोग अगर जब इस मुकाम पर आएंगे और इस मिशन में काम करेंगे मन के ऊपर काम करेंगे मन को राम बनाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी वो पूरी भारत देश एक सत्युग बन के हमारे बीच में आएगा और पूरी दुनिया का नज़र सिर्फ भारत पर होगा सिर्फ भारत पर होगा तो इन्हें के साथ मुझे और जीतू वर्मा साहब को दीजिए इजाजत नमस्कार आप बने रही है रेडियो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 आना है तो हम कुछ पेड़ नहीं हैं, भगवान के घर ढेर है हम नहीं है आना है तो आ